गुरु पद वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणोद गोपीजन सयुत बिंदवनमनोहर पंचाकल्पतरुवैश कृपा सेन्दुच पतिता नंग पावन भैष्णवेभ्यो नमो नमः नम मूकोति पंगुंगंघयतगिरी यम वंदे परमानंदमाधव वृंदावित तुलसीदेवई पिया वै केशवश भक्ति पदे देवी पदवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चईब नरोत्तम देवी सरस्वती तथोज मुदीरे संकर्तने कथोपदेश गौरी बद्रोश्व प्रकाशने सदाक्त गुरभोक्ति भक्ति प्रमदा जगोदेण्य दे सदाभवीष्टोहम तेतास्पम शिव विरी शरण्यम भीतातिहम पुनतपाल भवदीपूत वंदे महापुरशते चरनारविंद दुस्तज सुशी त्वराजक्षी धर्मी अर्जवचुषा जदगायादीत वंदे महापुरशते चरनारिंदम्लवचंदम छटाया विस्फुरीजीत कि गपवधु स्वर्शी पूर्णनुरागरसागरसारूर्ति चाराधिकाई कदा कृपा कर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सियादतगदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे रा राम राम हरे हरे आजानुलबित भुजौ कनकावधा संकर्तनय कवितर कमलायताक्ष विषाबर दिजभर जुगध वंदे जगत प्रियको करुण प्रणमों से गुरों भूय श्री लोकनाथं करुणारणव लोकनाथ जगच्चोक्षुम श्रीसुक तमुपाश्रय तमादेव पुषोपुराण तमालवरण सुवतार अपार संसार समुद्रसे भे भगवत स्वूपम बागी सजस्व लक्ष्मी रजस्व सजस्वी लक्ष्मीजस्वी जय संिंगम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरी अथो पृछा संसि जगिना परम गुरु पुरुष से मृियम सर्वता अथो पृा संसिधि योगिना परम गुरु पुरुष सिंह यियम सर्वता शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाजी ने बताएं ये शरीर दो दिन का है ये शरीर छूटने का बाद हमारा गोती क्या होगा कहाँ हम जाएंगे कहाँ स्थिति होगा बुद्धिमान व्यक्ति इस शरीर रहते हुए ही जीते जी ये सब विषय का चिंतन करना चाहिए इसमें क्या होगा सारे दुनियादारी का चर्चा सारे खत्म हो जाए मन में एक बैराग पैदा होगा जब महाराज हमको जाना ही है दो दिन का अंदर तो भगवत प्राप्ति ना हो तो हमारा भजन किस काम का हमारे यह संसार पर कुछ भी काम हम किए वो कोई काम का नहीं सिलीक्षित महाराज जी का बारे में श्रीमद भागवत जी महापुराण चर्चा करते हुए श्री परीक्षित महाराज जी का ये प्रसंग आया था अंतिम में परीक्षित महाराज को नोटिस भेजा गया दो दिन का बाद आपका सोरी छूट जाएगा दो दिन का बाद ही आपका सोरी छूट जाएगा महाराज आप व्यवस्था कर लो आपका इस समय परीक्षित महाराज ने सारे व्यवस्था कर ली और सोचे व्यवस्था क्या है एक ही तो व्यवस्था है ठा थाक। ठाकुर जी का चरणों में लगन लग जाए शरीर छूटते समय भगवान का चिंतन रहे यही तो भजन का सिद्धि भागवत शास्त्र बताते हैं जन्म लाभ पर अंतिम नारायण स्थिति है ये जन्म लाभ का यही सार्थकता है ये अंतिम में नारायण स्मृति हो जाए भगवत स्ति अर्थात कृष्ण स्थिति यही जीवन का उद्देश्य है जो परीक्षित महाराज ने जन्म से लेकर कभी भी गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम किसी का किसी भी तरह से तरीका से अवमानना नहीं किया इसी परिकृत महाराज जी को क्या हो गया था इसका बारे में काल बताया था भगवान का इच्छा के द्वारा ये जोग माया का ही खेल है भगवान का इशारा से योग माया काम करती इस समय आश्चर्य बात है परिकृत महाराज तो ऐसा कर दिया पल भर के लिए ऐसा बुद्धि आया लेकिन मुहूर्त में जब उधर से चले तो इतना चिंता आया महाराज ऐसे कैसे हम कर दिया हमारा तो चिंता हो रहा है कि हम ऐसा कैसे कर दिया हमारा तो ऐसा करना नहीं चाहिए था कभी भी होता नहीं हमसे तो ऐ कैसे हो गया इसलिए आके ही बड़ा निर्वेद उपस्थित हुआ अर्थात तो अंदर में एक तो इतना बड़ा वैराग्य पैदा बैराग्य तो पहले से ही था लेकिन आज जो को हुआ तो ए परिखित महाराज चाहता है कि आज हमारा जो अपराध हुआ ठाकुर जी का कृपा इसका विचार हो जाए हमको बहुत शास्ती मिले ताकि कभी भी जिंदगी में और ऐसा हमारा भूल ना हो जाए भूल तो हुआ नहीं लेकिन ये तो कि लीला है ऐसा करते करते जब परीक्षित महाराज सब छोड़ के सुखताल में गंगा तीर से जाते जाते गंगा किनारे किनारे सुखताल खेत्रों हस्तिनापुर से थोड़ा दूर है वहां पहुंचे वहां पहुंच गए और महाराज वहां जाके बैठे हुए हैं आश्चर्य जी की बात है बद्ध जीव सोचते हैं कि सब हार्म करते हैं लेकिन जब वास्तविक गुरु कृपा वैष्णव के पास हो जाए तो उसका पूरा जिंदगी में और कोई संशय कोई कोई संशय नहीं रो जाए नहीं रह जाए या परीक्षित महाराज जाके गंगा तीर में बैठ गए कहां कहां से जितना सारे महात्मा लोग हैं बड़े बड़े चवन वैशिष्ट भाईश, भरतराज नारद सारे जितना सारे धौमो पराशर वैषदेव जी कहाँ कहाँ से आकर उसी जगह पहुँच गया अब प्रश्न उठता है महाराज कौन भेजा भेजा कौन ये जो परीक्षित महाराज तो किसी को समाचार नहीं भेजा एक आके परीक्षित महाराज को समाचार मिला कि सात दिन का अंदर मौत है बाकी इतना जल्दी कहां कहां से संत महात्मा लोग तो सब आए हुए हैं आके उसी जगह जहां सुखदेव गोस्वामी जहां परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं वहां पहुंच गया अभी सुखदेव गोस्वामी आए नहीं है आएगा आज अब साप का बारे में ये विचार आया तो परीक्षित महाराज का अंदर ये विचार आया तस्वे तस्वैव में अघस्व परावरेशो व्यासक्त चित्तस्व गृहेश अभिकनम निर्वेद मूल द्विजसाप रूपो यत्रो प्रसक्त भयमासु धत्ते साप आने का बाद जब खबर दिया गया किसी को दुख होना चाहिए लेकिन परीक्षित महाराज का अंदर आनंद आया भला अच्छा हुआ इसे क्या होगा निर्वेद मूल हो दिजोसाप रूप ये ऐ ब्राह्मण वालों को जो साँप दे दिया ये मेरा जिंदगी में एकदम हीरा बन के रह जाएगा क्यों बोले इसमें हमारा जिंदगी में बैरागो पैदा होगा जब आपको पता चले हमको पता चले महाराज आज रात को 12 बजे हमारा सॉरी शांत होना है सारे तमाम झगड़ा खत्म कुछ नहीं रहेगा मौत बोल के एक चीज है इस चीज़ को भूलने के कारण जितना सारे तमाम समस्याएँ आते रहते जब जिंदगी में ये धुनी को जलाने जला के रखना ये धुनी को जला के रखना कि हमको मरना है तब तो सारे समस्या खत्म सुखदेव गोस्वामी बाद में आए ये बात चर्चा बाद में होगा तो यहाँ परीक्षित महाराज अभी ये विचार किया ये तो अच्छा हुआ हमारा अभी अंदर में वैराग्य पैदा होगा और इधर उधर मन भागेगा नहीं एकदम बिल्कुल एकत्रित होकर मन रहेगा और त्व कहाँ है हमको डांसेगा बजन दस तु अलम गाय तो कृष्ण गाथा विष्णु गाथा व कृष्ण गाथा अभी तो अखक बहुत हमको डांसे कोई चिंता नहीं है हम कृष्णो विष्णु का गान करते करते हम सॉरी छोड़ देंगे विष्णु कथा को बहुत जगह दिया हुआ है यहाँ तक कि दशम स्कंद में रासलीला वहाँ भी विष्णु शब्दों का प्रयोग हुआ है अभी प्रश्न होगा महाराज विष्णु क्यों बोला डायरेक्ट कृष्ण बोलने से हो जाता क्योंकि परीक्षित महाराज तो कृष्ण का ही चिंतन करते तो ये विष्णु बोलने का क्या कारण इसका कारण है विष्णु जो शब्द है इसमें वैभव व्ञापक इसमें व्यापक चिंता आएगा विष्णु सर्वभूति भुते, सर्वभूतेशु विशति और बसति इति विष्णु सर्वभूत में जो सर्वभूत चराचर ब्रह्मांड में व्याप्त व्याप्तम विषम चराचरम इसका नाम है विष्णु और किष्णु का नाम लो तो एक तो प्यार आता है प्रेम आता है क्योंकि कृष्ण स्वरूप में कृष्णों को व्यापक चिंता करने से किष्णु का साथ खेलना कूदना ये सब तो होगा नहीं इसे कृष्ण ही है लेकिन विष्णु ये शब्दों को बहुत ज़्यादा व्यवहार किया रासक्रीड़ा में विष्णु शब्द व्यवहार करने का क्या दरकार था बोले इसलिए व्यवहार किया था जो भगवान श्री कृष्ण अपने को कितना संख्या में व्याप्त करके रासक्रिया किए हैं ये जो वैभव है इसका ज्ञापक है इसलिए विष्णु शब्द ठीक तो है ये विष्णु शब्द तो मतलब कृष्ण ही हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे बातों में झगड़ा हो जाता जैसे विष्णु भक्ति प्रदय देवी सत्यवती नमो नम और वैष्णव लोगों में कोई कोई बोलता है कृष्णभोगि प्रदय देवी सप्त इसमें कोई दोष नहीं एक ही है तो ये जो है यहाँ परीक्षित महाराज अभी बोल रहे हैं दस अलम गाय तो कृष्ण गाय था गान करते करते कृष्णा कृष्ण गान करते करते विष्णु कीर्तन करते करते हमारा सांप डांसे तखक डांसे हमारा कोई चिंता है नहीं और इतना सारे महात्मा लोग कहाँ से आए भले सारे भगवान श्री कृष्णों ने प्रेरणा दिए सारे भगवान श्री कृष्णों ने प्रेरणा दिए कभी ऐसा ऐसा होने वाला नाटक सब पहुँचो कहाँ कहाँ से सारे संतों का जमात आकर एकदम एकत्रित हो गया गंगा के किनारे और वो लोग बैठ के विचार कर रहे हैं सर्वे वयम तावत अथो कलेवर जो विहायो सर्वे व्यवत या स्मये अथो कलेवर जावदो विहायो बीरजस्क बिर, बिरजस, विशोक जासति अयम प्रधानः लोको लोक परम विरजस्क पिशोकम जसती अयम भागवत प्रधान हो जो भागवत प्रधान इधर भी देखो परीक्षित महाराज को भागवत प्रधान ये उपाधि दिया ये पहले से है है पहले भी बोला जम जन्म कुंडली में और आगे भी दो चार छह बार बहुत बार बोला यहाँ बोले जे ये भागवत प्रधान परीक्षित महाराज जिन का खानदानों का ऊपर भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण पूर्ण कीपा है ये महाराज जब तक अपना शरीर को ना छोड़े ये दुनिया छोड़कर इनका जो सिद्धि होना है ताबत हम लोग इधर रहेंगे बोले क्यों वो लोगों को मालूम है अंतर्यामी है बोले यह एक आश्चर्य जो चीज़ होगा भगवान का कथा का अमृत वर्षा इधर फैले इसीलिए सब आए आज जितना सारे साधन है सब साधनों से भगवत कथा कीर्तन वो भी महा गुरु वैष्णवों का मुखारविंदो से इसको ही साधन माना गया बाकी साधन तो है ही है लेकिन सबसे बड़ा साधन जब देखोगे सप्तम स्कंध में आप सुने होंगे परीक्षित महाराज का ये चर्चा हो जाए धीरे धीरे सप्तम स्कंद में जाए वहां देखोगे प्रहलाद महाराज वहां भी असुरो वर्जो जो हिरण नकशिब उसको भी ऐसा उठता श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वरणम पावसेवन इत्यादि ऐसा करते करते हम कुछ दिन पहले भी व्याख्या किया था ये श्रोवण कीर्तन स्मरण तीन एक जैसा ही है फिर भी कीर्तन अगर ना हो तो श्रोवण कौन करेगा कीर्तन अगर ना हो तो श्रोवण कौन करेगा कीर्तन कार्य जो कीर्तन करता है वो खुद भी श्रोवण भी करता है और उसका साथ साथ उसका स्मरण भी हो जाता है कीर्तनकारी जो है ये अंतर से कीर्तन जो गुरु वैष्णव के करुणा के द्वारा पिघलते हुए जो वाणी भगवान का करुणा के द्वारा वर्षा सिद्धांतों सिद्धांतों कभी मुकुश तो नहीं किया जाता जो सतस्फिरत से स्फूर्ति होता है ये जो कीर्तनकारी है कीर्तन करने का साथ साथ उसका श्रवण भी हो जाता है अपने अपना श्रोवण और दूसरे का श्रवण भी हो जाता है और उसका साथ साथ ध्रुवस्थिति भी रहता है कीर्तन करे हरिकथा बोले और स्थिति नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता तो तीनों एकत्रित हैं लेकिन इन तीनों में श्रोवण का ज्यादा पहले बोल दिया श्रवणम कीर्तनम इसलिए ये जो भगवत कथा श्रोवण का बारे में बताया गया ये महिमा तमाम शास्त्रों में एक ही विचार है हरिकथा श्रवण कीर्तन इसमें सारे सुविधा हो जाएगा धीरे धीरे सारे सुविधा देखेगी और हरि कथा के लिए महाराज भगवान का सेवा का थोड़ा आगे पीछे हो जाए इसमें भी हम गुरुवर्गो से देखा है इसमें कोई दोष नहीं जैसे जगन्नाथ जी का आरती का टाइम हो गया हरिकथा चलता है तीर्थगो से मैं इशारा किया बंद करो बाद में करना ठाकुर जी का शयन का टाइम हो गया महाराज ईशारा करे अभी जो करना कर दो तुम गुरुवर्गों का विचार जो है ये विचार अपना बनावटी नहीं है ये सारे गुरु वैष्णवों का विचार है इसमें जितना तर्क होगा उतना ही गहरा पानी में डूब जाए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए उसमें कोई दोष नहीं लग, इसमें कोई दोष नहीं लगता है क्योंकि ठाकुर जी का प्यारा है सबसे प्यारा है हरि कथा कोई कीर्तन करे हम श्रोवन करें यही सबसे बड़ा है। जितना बारे हम जितना सारे तमाम हमारा गुरुवर्ग है और जितना सारे भागवत आदि जितना पुराणों में जितना चरित्र है जिसमें भगवत प्राप्ति का प्रसंग है उसमें देखो श्रवण और कीर्तन छोड़ के स्वरण छोड़ के है क्या जितना सारे देखो भगवत प्राप्ति हुआ है लेकिन श्रवण नहीं है कीर्तन नहीं, नहीं है कैसे हो गया एक हुआ दिखावा एक तो दिखाओ मेरे को श्रवण कीर्तन नहीं हुआ है भगवान प्राप्ति हुआ हो ही नहीं सकता और जब ही भगवत प्रेरणा के द्वारा कोई एकदम निष्किंचन जिसका कोई अपना कोई ख्वाहिश नहीं है अपना कोई इच्छा नहीं है ऐसा कोई मिल जाए तो चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य और में में आदेश है चैतन्य चरितमित्व में महाप्रभु का विचार है कृष्णो भक्ति भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभते यदि कृष्ण भक्ति रस में डूबे हुए कोई किसी को मिला है आपका सौभाग्य में तो तुरंत उसको खरीद लो पैसा का ताकत से नहीं क्रियताम यदि कुतो लभ्य थे तत्रो लौलोपी मूल्य में कलम जन्म कोटि सुकृत्र न लभ्य थे इसमें पैसा क्या लागे बोले लौल्यो श्रोवण करने का बड़ा इच्छा शोभन करने का इतना इच्छा ये शोभन करने का जो तीव्र तृष्णा है इसको महाप्रभु ने कितना वाइड एक्लेमेशन कितना महाप्रभु ने प्रशंसा किए हैं वो सब प्रसंग बोलने का तो टाइम है थोड़ा बहुत बात जब आए हैं तो कह देते पुरुषोत्तम धाम में जब नीलाचल महा नीलाचल में महाप्रभु लीला कर रहे थे पदुन पद्रुन मिश्रो बोलकर एक ब्राह्मण बहुत सुंदर उन्होंने महाप्रभु के पास गंभीरा में गए पहुंचे आप अक्सर जाते थे उस दिन जाके महाप्रभु को लंबा लम्बा करके बोले महाराज कीपा करके प्रभु थोड़ा हरिकथा हमको सुनाओ कीपा करके हरिकथा से उनका बड़ा इच्छा हो रहा है महाप्रभु बोले देखो हरिकथा तो हम नहीं जानता जो भी हरीकथा हम सुनते हैं तो राय महाशय से सुनते हैं वो भी इधर नहीं है देहाती अतत गांव में है अतत पूरी से थोड़ा बहुत दूर छः छः सात किलोमीटर दूर है एक ग्राम है वो पड़ता है तुम्हारा आपका जो अलालनाथ है अलालनाथ का रास्ता में जाओ पूरी से रौना होंगे, पैदल चल सकते हो पाँच छः किलोमीटर दूर उसका बाद अलालनाथ और थोड़ा तीन चार किलोमीटर जाना पमने राय रमान देव जी का मुकान पे ठहरा भी था प्रसाद भी पाया था भक्तों लोग बनाकर बड़ा आनंद हुआ आगे पीछे अगर महाराज कोई चिंता नहीं है ना कोई चिंता नहीं एक चिंता रहे कैसे भगवान को हम संतुष्ट करें गुरु वैष्णवों को ये चिंता आ जाए तमाम समस्या का पूरा सल्यूशन इसी में है तमाम समस्या का समाधान इसी में है अपना दृष्टि को घुमाकर फिर गुरु विष्णु भगवान इसका संतुष्टि पर लगा दो सारे समस्या का समाधान हो जाएगा कोई चिंता नहीं रहेगी तो महाप्रभु ने बताए कि राय महाशय से हम सुनते हैं हरिकथा और वो तो अभी इधर नहीं है तो वहाँ हैं और बात यह है हरिकथा है रुचि तुम्हार तुम्हें महाभाग्यवान हरिकथा में तुम्हारा इतना रुचि है वाह बहुत सुंदर महाप्रभु बताएं बताए हरिकथाएं रुचि तुम्हार तुम्हें महाभाग्यवान जार हरिकथाएं रुचि से महाभाग्यवान जिसका हरिकथा में रुचि हो वो भाग कोई चिंता मत करो देखोगे हम एक प्रसंग कह दे क्योंकि ये सब हमारा अपना आदमी है कोई बिखर जाए हमारा इच्छा नहीं है हम मर जाए तो अच्छा है लेकिन कोई बिखर जय हमारा ये इच्छा नहीं एक कह दे एक सत्व वचन थोड़ा एक छोटा सा सिद्धांत हो भक्ति प्रमोद पुरी प्रमोदपुरी गोस्वामी गुरु महाराज का पास परम गुरु का पास शिल बनोगी महाराज जी का मठ का जो वर्तमान आचार्य जो है गोपानंद बोन महाराज आप जानते हो ना नहीं जानते होंगे आप एक दफे एक प्रश्न किए थे इसको अगर आपको समझ में आए तो सारे कोई कोई अशांति नहीं फैलेगा ठाकुर जी का मंदिर है बड़ा पवित्र स्थान आनंद की स्थान सरी छूट जाए तो ये मंदिर में छूटे महाराज क्या घर में छूटे तो उस समय एक प्रश्न किया है बड़ा गंभीर प्रश्न सुनना तो उतना चक्कर जाएगा महाराज जी ने पूछा महाराज एक प्रश्न है जो हमारा गुरु हमारा गुरुजी है और बाकी सारे गुरुवर्ग है ना बनोग सिला भक्ति तो बनोदेव गुसीमा उसके गुरुजी अब बाकी सारे तमाम गुरुवर्ग है सिला भक्ति तो महादेव गुरु सीमा है बहुत सारे गुरुवर्गो तो हैं महाराज प्रश्न किए जो अगर गुरुवर्गों में कोई सिद्धांतों का थोड़ा थोड़ा फर्क देखे कि क्या हम के उसको छोड़ देंगे हम उ गुरु वो का मुख नहीं देखेंगे क्या विचार है गुरुवर्गो में गुरुवर्गो में अक्सर देखा जाता है थोड़ा थोड़ा सिद्धांतों का थोड़ा थोड़ा, थोड़ा फर्क है जैसे एक उदाहरण दे थोड़ा शांति दिमाग से बैठो हम भागवत सामने लेके बैठे नहीं गुरुजी है हमारा सामने ये सत्यवचन कह रहे हैं कि थोड़ा शांत होकर बैठो सारे समस्या का समाधान हो जाए ये भागवत जी महापुराण इसको खोलो देखोगे भागवत जी का अठारह किस्म का टीका है ध्यान देना बात को ये भागवाजी महापुराण में अठारह किस्म का ऑथेंटिक टीका जिसको जाने माने सारे वैष्णव लोग मान लिया विजयाध्वज मादाचार्यों से लेकर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सिद्धा से लेकर सारे अठारह किस्म का की टीका है हमने देखे भी हैं अठारह टीका सम्मानित भागवत आप जिंदगी में आपको देखने के सौभाग्य होगा कि नहीं जानते नहीं ने देखे इतना मोटा इतना बड़ा इतना मोटा लंबा एक एक पार्ट में कितना सारे टीका है लिखा अभी प्रश्न उठता है आपका सामने मेरा सवाल एक प्रथना है आप मेरा बड़ा अपना आदमी है आप बोलो श्री सी सीधा समीपाक टीका में एक श्लोक का एक टीका में एक सुंदर अर्थो लिख दिया माइंड इट वो भी हमारा शास्त्रोकार ने बताया जो सिदस्वी पद आदि टीकाकार है भागवत का इनके बारे में कहावत है शास्त्रों में कहावत नहीं लिखा ही है शास्त्रों में बोले श्रीधरम व्यक्ति निशिंगो प्रसाद साक्षात निशिंगोदेव प्रकोट होके उनको आशीर्वाद किए थे सीधा स्वामी पाद को जो भागवत जी का जितना सारे अर्थ है तुम्हारा दृष्टि में आ जाए ठीक है अब सीधा स्वामी पाद का टीका का बाद अगर विचार करके देखें बल्लवाचार्य जी टीका किए थे भी, हैं विजय राघव बहुत सारे टीका किए लेकिन बल्लवाचार्य जी जब चैतन्य महाप्रभ का पास आके प्रश्न उठाए तो महाराज हमने भागवत का टीका लिखा सीधा समय पद का टीका हमारा पसंद नहीं है कई कई जगह ऐसा है उसका समाधान है नहीं ऐसा बोल के सीधा समय पद को निंदा किया जब ऐसा किया तो वो आँख जैसा हो गया माँ प्रभु आँख से जल पड़े और बोले तुम सीधा स्वामी को मानते नहीं हो सीधर स्वामी को मानते नहीं हो महाप्रभु बोले बोल दिए खुल्ला खुल्ला एकदम बोले स्वामी नहीं माने तारे बेश जो सीधा स्वामी को मानते नहीं वो जैसे बेसा जैसा है जिसका बहुत पति है बाहर में घूमते हैं तो वो तो चुप हो गया क्या बात है इतना अपमान कर दिया इतना सम्मान करता है फिर आगे चलकर जब बहुत अपमान हुआ वैष्णवों को अपमान के द्वारा संसार में बहुत हमने हमारा देखा आंखों का सामने एक एक जारा सा हो गया बस मंदिर में देखे हैं हम नाम नहीं कर सकते कहना चाहते हैं बोलने से तो एक एक करके हम अकाउंट दे देंगे आपका गुरुजी जी को ओपर अपराध करके किस किस को क्या क्या हुआ था सब एक एक करके लेकिन हम बोलना नहीं चाहे क्योंकि हमारा वो सब बोलना उचित नहीं है हम ये बोलने के लिए नहीं बैठे एक महापुरुष महाजन का हृदय में क्या भाव है ये अगर आप ही समझ लोगे आपका दिमाग चलाकर तो बार बार प्रभुपाद जी ये बात नहीं कहते कि लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ लॉजिकल इंटरप्रटेशन के नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ अपरागिक तत्व का रास्ते में चलना शुरू करो इसमें पहला कंडीशन है आपका पूरा अहंकार को छोड़ के गौरिया मठ में घुसो हमारा बात में गल गलती नहीं समझना अन्यथा नहीं लेना गोड़िया मट में ढूकने से पहले ही अपना अहंकार को फेंक के ढूंसना है अगर अहंकारी आदमी जितना सारे बीमार आदमी को सब ला के इधर भर्ती कर दोगे तो एक दूसरे लड़ाई हो जाए एक का कलेरा हुआ एक एक का टाइफाइड हुआ एक का मलेरिया हुआ एक का निमोनिया हुआ बहुत सारे डिजीज है और उसमें अगर वैद्य डॉक्टर सही नहीं है वो आपस में अगर एक दूसरे को चिकित्सा करने जाए तो किसी का समाधान नहीं होगा रोग का जिसका कलेरा हुआ है वो अगर मलेरिया रोगी का चिकित्सा करने जाए तो इसका तो अकेला मलेरा मलेरिया था उसका साथ साथ कलेरा भी पकड़ लेगा और इसका कलेरा हुआ है मलेरिया नहीं था वो उसको उसका पास गया वो उसको वो भी पकड़ लिया ये हालत है थी। भागवत आसन में बैठ के ये सच्चा कह रहे हैं अगर प्रेमी महात्मा हो साधु पुरुष हो इसका सामने बैठो प्रेम से सारे समस्या का समाधान बाकी समस्या का समाधान नहीं है तो ये जो है शिला महाराज जी का पास जो प्रश्न और जो महाप्रभु जी तब पल्लवाचार्य जो जब ऐसा अपमानित हुए बार बार बाद में रात को चिंता करने लगे महाराज हमने क्या किया ऐसा प्रभु क्यों कर रहे प्रभु तो इतना सम्मान किया हमको प्यार किया ओ हो सकता हमारा जो अभिमान है सुबह में आकर महाप्रभु का चरण में डंडवा होके एकदम रोना शुरू महाराज क्षमा करो हम जानते हैं किस लिए हमारा ऐसा हालत है हमारा अंदर में जो घमंड है अहंकार है इसलिए आपने कृपा करना छोड़ दिया जब शरण लिया तो दयाल प्रभु ने आशीर्वाद करके बोला देखो तुम सीध स्वामी को मानते नहीं हुए इतना अहंकार है तुम्हारा ची ची जी जो भी टीका करना है सीधा स्वामी का अनुगत तुम्हें करो तो दुनिया तुमको सम्मान दे नहीं तो कोई नहीं मानेगा अब प्रश्न उठता है सीधा स्वामी एक टीका दिया एक श्लोक का किसी भी एक श्लोक इसका सीधा स्वामी जी ने एक टीका का अर्थ किया वल्लभाचार्य जी ने एक अर्थ किया विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने एक अर्थ किया जय राघव ने एक अर्थ किया आप ये बोलो जो सीधा समी का दल का जो आदमी हुआ के लड़ाई शुरू कर दिया हमारा सीधा समय ऐसा बोला क्यों बोला मारना शुरू कर दे क्या होगा कुछ होगा रसमय भागवत जो वैष्णव हुए हो तुम तुम्हारा पैर पकड़ अरे नित्यानंद बहू तुम्हारा पैर पकड़ना चाहता हो हम तो तुम्हारा पैर को पिए पानी दे के धोखे में पियेंगे देखे देखो नहीं तानंद बहू सबको का चरण में तीतु तो को सिमार रोते रोते कीर्तन करते गए कर। पाए धोरी मिन्नती करोरी अरे हमारा क्या घमंड है हम तुम्हारा पैर नहीं पके लेकिन ये है आपका नुकसान ना हो जाए चाहे आप सुनने का इच्छा नहीं है ठीक है आप चले जाओ हमारा वघ घिना करो लेकिन अगर उल्टा समझो तो मुश्किल हो सकता है ये हमको बर्दाश्त हमको अगर खबर मिले उसका ये हो गया हमारा ये बर्दाश्त नहीं होगा इससे पहले हमारा मौत हो जाए ये हमारा इच्छा है हमारा जिंदगी का कोई क्या कीमत है बोलो कुछ कीमत है तो नहीं हमारा हम तो यही सोचते हैं तो जो सीधा समीपाप जी जो टीका किया है जो दूसरे टीकाकार किया है तमाम हमारा गुरुवर्ग जी ने बोला है भागवत जी महापुराण ऐसा एक चीज़ है या तो वैष्णव धर्म का तो ध्यान से सुनना वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ वैष्णव तत्व वैष्णव जगत का तत्व है भागवत जी का तत्व इतना गहरा है कि इसमें एक एक टीकाकारों ने एक एक वैष्णवों ने एक, एक एक एंगल से एक एक पॉइंट से विचार करके दिखाया हमारा गुरुवर्गो जी ने बोला है किसी टी टि, किसी टीकाकार की निंदा करने का बात ही नहीं होता क्यों ये सारे अपना अपना दृष्टिकोण से सारे सही बोला है अब ये कैसे हो सकता है ये भी सही बोला है वो भी सही बोला एक उदाहरण दे, दे। आपको समझ में आ जाएगा एक डायमंड इतना मोटा बड़ा डायमंड हमने इधर रखा बड़ा असली हीरा अब उधर से लाइट आ रहा है हीरा का ऊपर आप इधर बैठे हो वो उधर बैठे हैं इधर से आप बोले हो हम बोला हीरा का क्या रंग देख रहे हो आप बोलोगे वायोलेट वायोलेट देख रहे हैं इसको बोले कैसा बोले मोला पीला देख रहे हैं हम इसको पूछे वो बोले नीला देख रहे अरे पागल है क्या ये भी हो सकता है यस पॉसिबल अब आज से काल या जितना दिन तक जियो ये तमाम इतना सुंदर गौरिया में कभी भी दूषित पॉइजन ना फैल जाए ये मेरा आप लोगों के चरणों में विनती है चाहे हमारा कथा बंधु हम चले जाए अभी बोलो हम रात को ट्रेन पे करके चले जाएंगे लेकिन भक्तों में अगर ये सा दुर्गंध दूषित पॉइजन फैल जाए तो ये मेरा इच्छा नहीं ये तो महाराज महाप्रभु जी जब विद्यालय में पढ़ाते थे तो जब महाप्रभु एक विचार प्रस्तुत किए जब गोपी गोपी बोल रहे थे तो आदमी सब पड़ुआ सब आके अ गोपी गोपी क्यों बोल रहे कृष्ण कृष्ण बोलो उसमें क्या है तब तो महाप्रभु भाग में था तो थोड़ा बोले भाग यहाँ से प्रेम का प्रेम था उसका लेकिन सारे भगा और जाके टीम बनाया टीम बगा के बोला ओ निमाय कौन होता है निमाय कौन किसका लड़का है उसको आज सब मिलके उसको पिटाई करेंगे महापौर से तो जय महापौर बोले मैंने कितना प्रेम का बात बोलने गया उन्होंने हमको पिटाई करेगा जब पिटाई करेगा दिमाग में आ गया उसका जितना सारे बुद्धि है सब बिगड़ गया समझो कि चार पांच साल से पड़ रहा है सारे विद्या नष्ट हो गया महाप्रभु चिंता किया रही ये लोगों का मंगल के लिए मैंने आया है अवतीर्ण हुआ है ये लोग लो, मेरे को गाली दे रहा है मेरा अपमान कर रहा है अरे मेरा अपमान करे तो मेरा क्या होता है लेकिन ये लोगों का तो मंगल हो जाएगा तो नित्यानंद बबू का साथ परामर्श किए जो एक काम करे हम संन्यास लेंगे कम से कम तो मेरा जो कोपिन है डंडोक मुंडली देख के तो कम से कम रहम करेगा बोले बेरे तो सन्यास है इसका साथ क्या झगड़ना है क्या लड़ना है क्या मारना है इसको तो सब छोड़ ही दिया है महाराज हमारा रोना आता है कोई सुनता नहीं तब महाप्रभु जी जाके सन्यास लिए तब जो लोग पिटाई करेंगे बोल के विचार किया था वो भी आके बोले संन्यास शरण लिया ये विचार को सुनो ताकि सब समाधान हो जाए एक साधु संतों का कोई दुश्मन नहीं होता तो ये जो है एक एक विचार होता है या फिर हम लौट के जाएं उस विचार पर जो गोपानंद बोन महाराज जी हमारे गुरु जी का पास ये प्रश्न किए थे जो हमारा गुरु जी का एक विचार है परम जो माधव गोश् महाराज का एक विचार है श्री शिला श्रीधर गोस्वाई महाराज का एक विचार है महाराज का क्या वो गुरुवर्गो को काम फेंक देंगे क्या क्या विचार है हमको उसको गुरुवर्गो को गुरु को नहीं मनेंगे क्या तो महाराज सुंदर समाधान दिया देखो बात ये है तुम्हारा जीवन में जिंदगी में श्री शिला बनोदेव गोस्वाई महाराज बलोदेव भगवान भक्ति ही वनोदेव महाराज का रूप पकड़ तुमको कृपा करने के लिए आए उसी रूप का करके तुम्हारा पास आए हमको कीपा करने के लिए परम दयालु भक्ति प्रमोद पूरी गोस्वी गुरु महाराज आए हैं हमको कीपा के अब विचार वो उठता है कि अगर परम पूज्यवाद भक्ति युदय बनो गोस्वाई महाराज का विचार थोड़ा हमारा गुरु महाराज से फरक है उसमें क्या हम उनको अपमान करेंगे क्या नहीं मेरा गुरु उत्तर दिए देखो बेटा तुम्हारा जीवन में जिस स्वरूप जिस स्वरूप प्रकार के भगवान तुम्हारा सामने आए हैं उसी स्वरूप का जो विचार तुम्हारा दिया हुआ है तुम्हारा गुरु जी जो बोला है उसको तो तुम मानोगे तुम्हारा गुरु जी बोला ऐसा ऐसा भजन करो लेकिन जब पुरम माधव गुर सिंह महाराज और श्रीधर महाराज का विचार तुम्हारा समझ में ना आए तुम समझ में नहीं आए इसलिए तुम उल्टा सीधा ये नहीं तुमको विचार करना है कि महाराज हमारा गुरुजी ये बोलता है आपने क्यों ऐसा बोला इसमें क्या अंतर है गुरुजी बोले इसी स्वरूप को आप भजन करते रहो और विचार ये हैं जो शिक्षा गुरु है इनमें थोड़ा थोड़ा सिद्धांतों का जो फर्क है तुम जब भजन करोगे तन्मय होके जब तुम्हारा गुरु तत्व तो एक है एक गुरु तत्व तो, तुमको समझ में आएगा पूरा गुरु तत्व तो एक जगह से आता है एक गुरु तत्व तो है वहां से सारे गुरु तमाम दुनिया में तब तुम्हारा जिंदगी में जो गलत फहमी है सारे मिट जाए तुम देखोगे भजन करते करते परम पूजा श्रीधर गोस्वी महाराज जो बोला था उसका साथ मेरा गुरु जी का विचार का विशेष कोई फर्क है नहीं आ थोड़ा बहुत भी है इसमें इट इज अ काइंड ऑफ स्पेशलिटी दैट मच यू कैन थिंक आप सोच सकते सोच सकते हो श्री भक्ति भक्तिपूर्व पूरी गोस्वा महाराज का अंदर ये विचार का विशेष है और शिला श्रीधर गोस्वी महाराज का अंदर ये विचार का विशेष स्पेशलिटी स्पेशलिटी को दोस्त पकड़ कर लड़ाई नहीं करना समझा मेरा बात ये विशेष तो इसमें समाधान हो गया सारे गुरुवर्गो जो है अगर हम ये नहीं बोलते जो गुरुवर्गो पहुपात को फेंक कर चला गया इस तो गुरुवर्गो और रहा नहीं उसका गुरु तो और टीका नहीं गुरुत्व तो कब तक टिकता है जब गुरु वैष्णव में लगन जब पहुपात को छोड़कर चला गया आप बोलोगे महाराज चाल तो गुरुवर्ग ऐसा बोला था हम बोला देखो हम तो उसका निंदा नहीं करते वो तो बहुपात को छोड़ के चला गया बहुत सारे तो जो बहुपात को छोड़ के चला गया उसका विचार हमको आर लेना नहीं है एक उदाहरण दे दे आपको समझ में आ जाएगा देखोगे एक विद्वान है जिसका नाम हम लेना नहीं चाहते इधर क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ये इतना बड़ा विद्वान था वो गौड़ियों का संपादक था जिनका पूरा लाइब्रेरी हमको मिला था पूरा दुनिया जिस लाइब्रेरी के ऊपर देख रहे कब हमको मिलेगा देश विदेश से किसी को नहीं मिला लेकिन हमको मिला ठाकुर जी का की पार? तमाम उसका लाइब्रेरी हमको मिला पोपा जी का जान पोपा जी का जाने का बाद बहुत सारे घटना हुआ अब मेरा प्रश्न है जब वो गौड़ी संपादक का भूमिका में विरासते थे उस जमाने में तो महाराज क्या कहे हम तो बोलना नहीं क्या बोलेंगे आपको जब ये जो स्टेज है इसमें पोहपात बैठे हुए हैं गौड़िया संपादक की भी बैठा दिए सारे तमाम उसका बाद बादपात जी आदेश करते थे आपको अभी हरिकथा बोलना है और महाराज जब हरिकथा बोलता था तो पहले से जितना सारे विद्वान समाज है सब उसका खबर लेते उस ये विद्या विनोद इनका हरिकथा कब होगा प्रहुपाद जी और विद्याविनोद विनोद का हरिकता का कब होगा सारे लिस्ट कर लेते थे तमाम विद्यांत यहाँ तक कि वाराणसी का जो यूनिवर्सिटी है बेनारस हिंदी हिंदू यूनिवर्सिटी का जो संस्थापक है वो भी प्रहुपाद जी का मालवीय मालव्या मदन मोहन मालव्या वो भी प्रहुपाद जी का चरण में एकदम गिर भले हम हमारा सिर हमारा जो सिर है जिंदगी में किसी का चरण में आज झुका नहीं लेकिन जब ये महापुरुष का पास आया तो हमने घबरा गया कौन है तब तो सारा हमारा झुक गया वो मदन मोहन मालव्या भी उपस्थित होते थे और महाराज हैरान की बात है जो हरिकथा होता था उस जमाने में ये सब नहीं था टुक से बैठा दिया छत छत छठ हो गया ऐसा नहीं जब जमाने में बड़ा बड़ा विद्वान था वो जो बोल रहे लिख रहा है इतना तारा तारी, तारी। हमारा गुरु भी लिखते थे डिक्टेशन देते थे लिखते थे इतना सारे वो भी इंटैक्ट कोई भी गलती नहीं है सिद्धांतों में वो जो बोलते हैं लिखते हैं ना लिखने के बाद वो गौड़ियों में छापते थे वही व्यक्ति जिसका सिद्धांतों को बहुपात सैल्यूट देते थे आहा कितना सुंदर सिद्धांत बताए हो विद्या विनोद तुमको 100 100 साल फिर यह पृथ्वी में आना पड़ेगा ये सिद्धांतों को बताने के मेरा बात सुनो क्या बोल रहा है ये सब कभी सुनने को नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं मिलेगा सब अपना अपना सुविधा का बात बोलेगा कोई नहीं बोलेगा यार महाराज असुस्थ है महाराज तो बोलेगे नहीं आएंगे नहीं तो भोपाल जी ने बताए कि आज जो सुंदर सिद्धांत तो अपने बताए कमाल के सिद्धांत तो। ये तो राधा रानी का सिद्धांत ये सिद्धांतों बताने के लिए लाखों लाखों आदमी का पास बताने के लिए आपको ये जगत में आना पड़ेगा ये सिद्धांत को बताने के लिए कितना कीपा है देखो वही व्यक्ति जब किसी का बातों पे आकर पहपा जी को गलत गलत समझा बस हो गया उसी व्यक्ति जो पहपा जी का कीपा के द्वारा इतना सुंदर सिद्धांत रचना किए मा एक एक किताब देखा है तो पागल हो जाओगे वही व्यक्ति जब पोहपात से पोहपात को छोड़ दिया तब उसका एक भी सिद्धांत पढ़ने का लायक नहीं हम लोग क्या करते वो किताब को लेके एकदम बाहर कर देते थे अगर वो किताब है और लेके थोड़ा क्या सिद्धांत थो उल्टा बोला थोड़ा देख ले और किताब को हटा दे क्योंकि वो किताब किसी का हाथ में ना जाए इतना उल्टा सिद्धांत जो सिद्धांत पहले वो बोला था अपना ही सिद्धांत हो जब पोहपात का कृपा से स्फूर्ति हुआ था वही अपना ही सिद्धांत को फिर उल्टा लिखा बाद में पहले लिखा मादाचार्यों का बारे में गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के बारे में फिर उसी को उल्टा उसी सिद्धांत को जब पौपात के द्वारा स्फूर्ति हुआ एकदम पक्का सिद्धांत उसको तोड़ फोड़ के उन्होंने पौपात का साथ कॉम्पिटिशन पौपात को अपमान करने के लिए अचिंत भेदावेद तत्व अचिंत भेदावेद बाद लिख दिया जिसमें पोहपात का कोई नाम ही नहीं तो परम पूजवा श्रीधर गोसाई महाराज जब इसका उत्तर देते थे हम तो श्रीधर बहुत आदमी बोलते हैं महाराज शायद शिला भक्तिपूर्वोद पूरी गोस्वाई महाराज का कीपा आपका ऊपर तो है ही है और शायद श्री शिला केशव गोसाई महाराज का भी कुछ कीपा आपका ऊपर भरपूर आया नहीं तो परम पूजवा माधव गोस्वी परम पूजवा भक्तिपूर्वोद पूरी गोस्वा महाराज तो ऐसा बात नहीं करते थे आपका अंदर में कैसा आया पलम बोला ठीक बोला क्योंकि हमारा पूरा जो विचार है पौपात का जो विचार है सारे गुरु महाराज का विचार का रिप्रेजेंटेशन एक तरह का है और केसव को महाराज जब उसका उत्तर देते थे सिद्धांत तो उल्टा हो जाए जगत में अशांति फैले वैष्णव समाज में पूरा उल्टा हो जाए सिद्धांत पूरा वैष्णव समाज पूरा खत्म हो जाएगा पूरा वैष्णव समाज ये भजन राज्य है सारे सिद्धांतों का ऊपर टिका हुआ है आपका मानी पावर का ऊपर टिका हुआ नहीं है आपका मानी पावर का ऊपर गोड़ियामठ नहीं चलता है गौड़ियामठ चलता है सिद्धांतों का बैलेंस का हुआ ये सब समझने के लिए आपको बहुत जन्म अपेक्षा कर करना पड़ेगा और ये जन्म में भी हो सकता है अगर पूर्ण कृपा हो गया एक एक शब्दों का है तो आपका समझ में नहीं आएगा और आप बोलेगी यह पागल बैठा है कुछ पागल किस क्या बोल रहा है सब सर भैया सीधे जब जब हम एक एक करके दिखाएंगे हम गप नहीं बोलते क्यों वैष्णव समाज हमको प्यार करते हैं हम गप नहीं बोलते सारे ऑथेंटिक सारे डॉक्यूमेंट्री विज्ञान भित्तिक प्रमाण जब ये केशव महाराज एक एक व्यक्ति का उत्तर देते थे वो जब उल्टा लिखा है पोपा जी का खिलाफ गौरी वैष्णव का अपमान करके तो श्रीधर गो तो हमारा केशव गो सीमा के उत्तर पढ़ोगे तो पागल बन जाओगे बोले ये संभव नहीं उस जमाने में सबसे बड़ा विद्वान रामनारायण विद्या जब बाहर से प्रेस आया था पहले प्रेस पैर में पैटल करने वाला प्रेस आया था तो बहरमपुर में किताब छपना शुरू हुआ उसी समय का उधर का सबसे बड़ा विद्वान रामनारायण विद्या उनका एक किताब में जो लिखा है परम बजात केशव गोशी हमारे इतना बड़ा विद्वान को नंगा कर दिया नंगा कर दिया नंगा जानते हो पूरा कपड़ा खोल दिया आप बोलोगे क्या कपड़ा खोल दिया मतलब ऐसे कपड़ा नहीं खोला उत्तर ऐसा दिया उसका जवान चुप हो गया अगर वैष्णव समाज में ऐसा काबिल आदमी नहीं है तो तुम्हारा वैष्णव समाज गया वैष्णव समाज का संपत्ति है ये जो गुरु वैष्णव है जो सिद्धांतों को ऊपर पूरा जगत को कंट्रोल करते हैं वैष्णव समाज पूरा जो भजन समाज है उसको वो सिद्धांतों के तरह कंट्रोल करके रखा है अगर ये सब मिट जाए तो सिर्फ हरि बोल हरि बोल रहेगा और लड़ाई रहेगा कुछ नहीं रहेगा हम तो सारे जगह ये विनती करता है अब बात सुनो वही व्यक्ति अपना सिद्धांतों को ऐसा उल्टा लिखा ये प, प, पढ़ना तो एकदम ऊंची थी नहीं तो पहले ही जब उत्तर देना शुरू कर दिया केशव गुस्त महाराज केशव गुस् महाराज पहले लिखे अच्छा उस जो किताब है ये इसमें जो विचार हुआ था हमारा पहला प्रश्न है उसका जो पूर्व का नाम था क्योंकि गुरु को छोड़ दिया गुरु छोड़ने का बाद तो ये नाम आ नहीं होगा जो आप गुरु जी दिया है पहले का नाम आएगा तो उन्होंने बोला अच्छा हमारा पहला प्रश्न है सुबोध शाह सा, सुबोध शाह का गुरुदेव कौन है सुबोत शाह का गुरुदेव कौन है उन्होंने किताब लिखा उसका तो गुरुदेव का कोई नाम नहीं है गौन कौन गुरुदेव है जिसका गुरुदेव नहीं है जिसका खानदान का कोई परिचय नहीं है उसका लेखा से क्या पार्मायप? क्या मतलब है फिर बोल के इतना उत्तर दिया तो महाराज उसका जीना से मरना अच्छा है गौरी वैष्णव समाज ऐसा ताकतदार आदमी चाहिए जैसे बलदेव विद्याभूषण तमाम चारों संप्रदाय गौरी वैष्णव समाज को अपमान किया ध्यान से सुनो याद हो जाएगा पूरा दिल में समाधान हो जाएगा जब अपमान किया गोविंद देव का पूजा का अधिकार नहीं देंगे तब विश्वनाथ चक्रवतवादा गौड़ी समाज बोला बलदेव विद्याभूषण को आशीर्वाद करके जाओ समाधान करके आओ जब गया इतना तक कापड़ है कुछ नहीं है हाथों में कमंडल है माटी का माटी का ये वैष्णव का संपत्ति ऐसा ही होता है और जाके गया तो बोला तो तो हंसी से उड़ा दिया तो हंसी से उड़ा दिया बोला महाराज हंसी से उड़ा दिया बोला आपका तो संप्रदाय में कोई विचार है ही नहीं वेदांत सूत्र का कोई भाष्य है वेदांतों का भाष्य नहीं उपनिषद का भाष्य नहीं तो क्या सुनेंगे आपका बात नहीं सुनेंगे जाओ आप। आपको संप्रदाय नहीं मानता गौरीय संप्रदाय तो बोलो देव विद्याभूषण क्या किया पूरा खाना पीना छोड़कर गोविंद जी का बार गोविंद जी तुम्हारा सामने हम मरेंगे गौड़िया से समाज श्री चैतन्य महापुर साक्षात तुम ही हो और ये संप्रदाय के इतना बड़ा अपमान हम सहन नहीं कर सकेंगे तो गोविंद जी रात को ही सपने में आए ऐ अचिंतो गोविंद दास उसका नाम था अचिंत गोविंद दास पहले का नाम बाद में बोला विद्याभूषण नाम खेताब मिला था ए उठो जल्दी लिखना शुरू कर दो हम बोलते चले तुम लिखो अरे बोले ठाकुर जी स्वयं बोल रहे हैं गोविंद जी बोल रहे है वो सब सोया हुआ है हम बोलते चले तुम लिखो गोविंद जी बोल रहे अरे लिख रहा है इतना बड़ा विद्वान है तमाम हमारा दो तीन दिनों में पूरा वेदांतों का सूत्र का भाषो रचना करके पूरा गद्दा पे गलता गलता जानते गए हूँ जयपुर में जाके बोले कौन बोला हमारा गौड़ी संप्रदाय का नहीं है वेदांत तो सूत्र का वास यहाँ देखो पेश कर दिया जब पेश कर दिया तो हैरान हो गया अरे ये कहाँ से आया बोले हाँ विचार है देखो अब जब बैठे तमाम विद्वान्त समाज भक्त समाज तो राजा भी उपस्थित थे बोले ये जो गौरी वैष्णव समाज से गया दे विद्याभूषण जी इसका एक एक विचार सुनकर वैष्णव समाज बास हो गया वो जो बाकी चार संप्रदाय पागल हो गए भले महाराज मतलब विश्वास ही नहीं होता है कैसे होता है साक्षात भगवान छोड़ विचार नहीं हो सकता इसी को स्थापन करके फिर गौड़िया वैष्णव समाज का सेवा का अधिकार है क्यों गोविंद जी रुशिला रूपों को संयुक्त का पा, पास प्रकट हुआ है सेवा का अधिकार गौड़िया वैष्णव को ही मिलेगा आज तक देखो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सारे दामोदर सारे गौरी वैष्णव समाज का ही ठीक है तो आप हमको आपका आपका पास प्रश्न है अगर बलोदे विद्या नहीं होते अगर भंडारा देने वाला देने वाला कोट करोड़पति बहुत होते उसके द्वारा के गोड़िया में समाज चलता बोलो है लेकिन ये समाज तो इतना पागल है मेरा बात तो सुनता ही नहीं सब सोचता है पैसा का बल में चलाएगा थोड़ा भोज भंडारा दे दो और सारे हो जाएगा समाधान आज तक जो विचार है सो तो महाप्रभु का प्रसन्न करना चाहो तो विचार के ऊपर जितना विचार को बस ध्यान दोगे उतना ही आपको आशीर्वाद मिलेगा तो पहले ये जो ये प्रश्नों में भागवत जी को विचार करने के लिए इस तक आना पड़ा हमको ताकि आपको समझ में आए सारे गलती मिट जाए तो इधर जो है सारे बैठा हुआ है संत समान इनको बुलाया कोई नहीं बुलाया तो ठाकुर जी साखात बुलाया ठाकुर जी ने बुलाया सबको प्रेरणा दिया अंतर्जय सब आ गया भागवत सुनने के लिए अब जो आए तो परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किए महाराज क्या करना है तो वैशिष्ट भरतराज धोम परा सौर सब एक एक संत महात्मा एक एक विचार प्रस्तुत कर रहा है एक एक विचार प्रस्तुत कर रहा है उस समय अचानक एक घटना हुआ उस समय एक घटना हुआ।, हुआ क्या हुआ तत्राभवद भगवान वैसपुत्र तुष्टो जदृक्षया गिंग वैश्यपुत्रो जद्रया गाम अटमान अनापेक्षक उसी समय इतना संतो का झंडू उपस्थित है परीक्षित महाराज में बैठे हुए भाव गंगा का किनारे अचानक एक ऐसा घर वी एक नंगा बाबा आ गए बड़ा सुंदर देखने जैसे बाल कृष्ण आ रहा है बाल कृष्ण नहीं थोड़ा युवक थोड़ा किशोर कृष्ण सब आ रहा है वो सुखदेव गोस्वामी आ गया हूं उधर कौन बुलाया जो सुखदेव गोस्वामी किसी भी जगह नहीं जाते बुलाने से भी जाएगा नहीं अपना इच्छा से रमन करते वो परी ए सुखदेव गोस्वामी अभी इधर पहुंच गए उसका सौंदर्य का थोड़ा वर्णा सुन लो फिर हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे यह लिखा हुआ है सुखदेव को समय आ रहा है और उसमें सारे संत समाज उठ के खड़ा हो गए उसका उम्र कितना था 16 साल आज इतना सारे भरतराज वैशिष्ट चावन वैशिष्ठ इन लोगों का उम्र कितना है हजार हजार साल उम्र अब सुनो उम्र में कुछ नहीं होता उम्र में कुछ नहीं होता ना तो ये तो निर्भर डिपेंड करता है ये सारे अवस्था का ऊपर डिपेंड करता है एक घटना याद आया सारे जो सेवक है जो सोचता है हम गुरु वैष्णव का सेवा करते हैं उसका लिए ये सिक्खा बहुत सुंदर होगा गुरुवर्गो से सुना है शायद श्री चित्तुक सिंह महाज से सुना हमको याद नहीं है भूल गया तो गुरु गांव में आए किसी का गुरु उनका गांव में उसका घर में आए गुरुजी बार बार बार बार बोलते बोलते गुरुजी बोले जा हम जाएंगे पुष महीना में जाएंगे तेरा उधर पुष महीना ठंडी का जारा का मौसम तो गुरुजी आए सारे एकदम जितना गाँव कह बोले इनका गुरुजी आए देखो कितना है महापुरुष आए हैं वो आए आने के बाद सारे गांववासी गया पहुँचा हुआ और जो जिन्होंने बुलाया जिनका गुरु हैं वो गृहस्थी हैं बड़ा अच्छा गृहस्थी है बड़ा आदर किया गुरुजी को वैष्णव समाज को फिर उनका ठहरने का व्यवस्था किया और वैष्णवों का जो सेवक है गुरु का उन्होंने इशारा किया गुरुजी का तबियत ठीक नहीं चल रहा है और पैर धोने के लिए थोड़ा काम कर नहा के आए हैं नहा के ही आए हैं तो पैर धोने के लिए तू तो प्यार धुआ तू तो प्यार धुलाएगा कुआ से पानी ले पैर धुलाएगा ठंडी पानी और गुरु का शरीर ठीक नहीं तो काम कर गर्म पानी ला तो गर्म पानी लाया और ला के गुरु जी को बुलबुलें पानी उसे सुंदर पैर धुलाया गुरुजी का आराम हुआ और क्या बात है वो कुछ पूछा दिया बस आसन में विराज विराजमान कर दिया उसके बाद माला चढ़ाया फूल चंदन दिया सब कुछ व्यवस्था हो गया और गुरुजी दो एक दिन रहा कथा भी बोला फिर उसका बाद चले गए और बगल वाले बगल वाले एक हैं वो बोला आपका जो गुरु है बड़ा खासा गुरु है हम भी इसके इससे दिखा ले लेंगे ओ बो बहुत सारा थोड़ा कम बुद्धि वाले से बोला आपके गुरुजी बहुत सुंदर देखने में बहुत सुंदर लगा हम भी दीक्षा ले लेंगे और ले ले क्या है गुरुजी अगर कृपा करे तेरे को तो कृपा कर दिया उसका ऊपर भी तो वो गुरुजी को बोला हमारा घर में कब आएंगे तो बोला महाराज गुरुजी बोले तो देख अभी तो टाइम नहीं एक दिन के लिए आया था उसका घर में हम बाद में आएँगे बाद में बैशाख जैठ महीना कब भी समय हो तो आएंगे हम तो उन्होंने क्या किया खबर भेजा तो जैठ मायना का बहुत गरम है बहुत चल रहा है तो उस टाइम में गुरु बोले ठीक है इसको भी कृपा करना है लेकिन एक रात के लिए फिर सुबह में ही जाना है हम बोले ठीक है एक ही रात महाजन आए तो एक रात ही काफी है तो जब आए उन्होंने क्या किया बैठा है गुरु जी, गुरु जी कुछ नहीं बोले सेवक भी कुछ नहीं बोले उन्होंने क्या किया गर्म पानी ला के चरण में डाल दिया गुरु बोले क्या कर रहे बोले क्या कर रहे मतलब गरम पानी की दे बोले महाराज जब आप आए थे पहले हमने देखा था गरम पानी से आपका स्वागत हुआ था तो हम गरम पानी से ही स्वागत करें ऐसा हमारा विचार है महाराज ये बोल के गया था महाराज क्या बोल के गया था क्या विचार है इसका अंदर क्या रहस्य है <laughs> गुरु वैष्णव तो गुरुजी भेज दिया वो जानता है आपका मंगल कैसे होगा गुरु वैष्णव को बोलना नहीं वो जानता है इसका बीमार क्या है कैसे इसको उद्धार करना है ये विश्वास नहीं है तो महाराज क्या कथा सुन के भी क्या फायदा होगा क्या सेवा करके क्या फायदा पूरा विश्वास जो गुरुजी एक स्वरूप गुरुजी उनका अंदर में बैठे आए हैं सारे सिद्धांत जो गौड़िया सिद्धांत होगा पोपात का सिद्धांत होगा खिलाफ नहीं होगा और ये हमारा जैसे मंगल हो वैसे ही रास्ता मार्गदर्शन कराएंगे ऐसा विश्वास नहीं है तो कभी भी बुलाव मत कभी भी एक दिन में बुलाव तो उल्टा हो जाएगा जैसे माँ बोला मारेगा ऐसे जो भी है इधर सुनो ये तो मजा का सिद्धांत तो बताया तत्रा भगवान तुत्र जद्राम अटमपेक्षक अनपेक्षकः लिंगो निज तुष्टो तुष्ट वृतोश्च बाल संकुम पाद करो रु करोरु कपोल गात्र चर्वायताक्षोन्न सतुल्यकुण सुव्राननम कबुसुजात कंठम निगूढ़ुक्त पृत तोसम आवर्तनालिगलबुदर च दिगंबरम वक्रो विकीर्णकेश प्रलम बाहुम समं श्यामं सदा पिबयो अंगलक्ष स्त्रीना मनज्ञम रुचिरा स्मित न प्रत्युत्थितास्तमन हो शासनेभ्यो स्थल लक्षण ये जो सुंदर जो बताए इसका व्याख्या करने में बहुत सुंदर लगे लेकिन समय लगेगा भले किसी ने बताया नहीं किसी ने बुलाया नहीं लेकिन सुखदेव गोस्वामी आ गए अलक्षित लंग किसी को पता नहीं कि ये परीक्षित सुखदेव गोस्वामी है किसी को पता नहीं ये छुपके से आए और पीछे से बादशाह लोग जो है ए नंगा बाबा आए गए नंगा बाबा आए धूलि दे रहे इत छोटा छोटा नूड़ी ए नंगा बाबा आए गए देखने में बड़ा सुंदर जैसे कृष्ण है इधर कुंभकंठों और चूल जो है चारों ओर बिखरे हुए कृष्णों का माफिक ऐसा इतना कमल नयन देखने से पागल बन जाए यहाँ लिखा हुआ है इतना चौड़ा कांध है बक्षस्थल उरु अरे महाराज जैसे साक्षात कृष्ण इतना सुंदर रूप और ऐसे ही भोले भाले संत आ गए और उसका वर्णन दिया कोई कपड़ा नहीं दिगंबर दिगंबरम वक्रो विकिर केशम प्रलम्ब बाहूम समर तमाभम अजान लम्बित इतना सुंदर देखने में वर्ण है जैसे कृष्ण है साक्षात कमल लोचन महाराज भोले भाले संत आ गया और सारे संत समाज प्रत्युत्थितास्तम हो शासन्यो स्थल लक्षण अज्ञा ओपी जब भी वो देखने में नंगा है और सारे धूल मैल सारे धूल मैल हैं शर्र में यह लिखा हुआ है ये सारे संत समाज उठ के खड़ा हो गए क्यों वो लक्षण जानता है लक्षण जानता है कौन आए हैं लक्षण जानता है इसीलिए खड़ा हो गया है लिखा हुआ है तो अलक्षण अग्गा उससे लक्षण जानता है कौन आए हैं सारे उठ के खड़ा हो गए सम्मान किया उसको और लिखा हुआ है स्त्री नंग मनजम रुचिरस कोई स्त्री कोई माता उसको देख ले उसका लोभ आ जाएगा लिखा हुआ है भागवत इतना सुंदर और उसका तो कोई विकार है ही नहीं सुने हो पहले अब जब आ प्रशांतमासी मकुंठ मेदसम मुनि नीपो भगवतो अभु प्रत्यो प्रणमूर्धावि कृतांजलिगिरा सुन सुनया अन्न पृछत अब परीक्षित महाराज ने क्या किया जब देखे आ गया सारे संतोष समाज उठ के खड़ा गया तो राजा खड़ा होके एकदम उसका चरण में गिरा पैर पकड़ लिया और महाराज उस पैर को बड़ा आनंद के साथ उसका प्रक्षालन किए और विराजमान कर दिए प्रशांत मासनम अकुंठ मेदसम मुनिम निपो भगवतो और भूपेत्र उठ के खड़ा होके उसका चरण में पड़ गया प्रणम मूर्धा माथा उसका चरण में रखा कृतांजलि होगा विनम्र भाप ओके okay, उनका शरण में उनका चरण में कुछ प्रश्न रख दिए महाराज आए हो कितना कीपा होने से भगवान का एक संत महात्मा आते हैं वास्तव जो है जो ठगने के लिए आते हैं उसका बाद हम नहीं करते अभी प्रश्न शुरू कर दिया परीक्षित उपाच परीक्षित बोलना शुरू कर दिए आज तो हमारा पूरा खानदान तर जाएगा परीक्षित से परीक्षित उपाच अहो अद ब्रह्मन् सत्सव्या कि खत्र बंधव अहो अद्रह्मन् सत्सव्य क्षत्र कृपयातिथिपेण भवदि तीर्थी तीर्थ का कृत भवदि तीर्थ का कृत आप तो ये जगह को तीर्थ आप तो तीर्थ बना दिए हमारा क्योंकि जेषा संस्मरना पुसा शो शुद्धि वैगृहा किंग पुनर्दर्शनस्पर्श पादशासना ज्य संस्मान पुसान शो शुद्धि वैगृहा किंग पुनर्दर्शनस्पर्शो पादशासना बरे महाराज आज तो हमारा खानदान तार जाएगा हम तो खत्र बंदोब हो वास्तव तो खत खोत्र, क्षत्रिय नहीं है आप देखो इतना सारे संत महात्मा आया है कि पया अतिथि रूपेण आप अतिथि रूप में आए हो आज जगह को तीर्थों को तीर्थों तीर्थों तीर्थो को तीर्थ तीर्थो बना दिया मूल अभी जो है जिसका शरण मात्र से पूरा मंगल हो जाता है गृह व्यक्ति का पूरा सब कोई का जे संग संस्मरणात् पुंग सदो शुद्धं तिवृह आर उसको अगर आसन दिया जाए पैर धुलाया जाए सो, सो सारे सब ऐसा किया जाए प्रणाम किया जाए तो उसका क्या फल मिलेगा बोलो अभी किंग पुनर्द जिसका दर्शन जिसका स्पर्शन किया हमने पाद शौचासना सनादिवी क्या मंगल है ये तो हम बोल ही नहीं सकता इसका परिमाप नहीं कर सकता महाराज इतना मंगल ही मंगल इसका बाद धीरे धीरे अपना तो जाना ही है सात दिन के अंदर तो अभी प्रश्न रख दिए ये प्रश्नों का थोड़ा विचार करके दूसरा स्कंद में हम प्रवेश करेंगे आज अतो परीक्षा में संसिधि योगिना परम गुरु पुरुष सेह यम मृियम स्वसरवथा था आपका सामने एक प्रश्न रख दिया देखो महाराज जो मरणशील आदमी जो मर ही है आज नहीं तो काल और ये दुनिया तो नाशवान है ही है इसलिए अतो अतह परीक्षा में ये अतः इस शब्दों का पीछे ये कारण है ये है। दुनिया तो नाशवान है अतः इसीलिए आपका सामने प्रश्न रख दिया जो मरणशील व्यक्तियों के लिए क्या साधन कर्तव्य है क्या कर्तव्य है क्या साधन ऐसा बताओ जिसको करने से मरनशील मां आदमी उसका तो माला माल हो जाए कि तो किताब तो हो जाए और भी तो परीक्षा में संसिद्धि वो भी सिद्धि का लिए बताए नहीं संसिद्धि सिद्धि तो महाराज अष्टादश प्रकार का सिद्धि तो मिलता ही है रिद्धि सिद्धि तो है ही है वो सिद्धि के द्वारा आपका कोई फायदा होगा नहीं ये जो सिद्धि है ये भक्ति सिद्धि स्वरूप सिद्धि इससे औतो प्रा में हम भगवान श्री कृष्ण का दास है इस विचार में सुप्रतिष्ठित हो जाए और शरीर छोड़ने का बाद हमारा सेवा मिल जाए यही तो विचार है भजन का क्या कोई तो और कोई रखे क्या है इसी के पीछे गौरव वैष्णव गुरु वैष्णव सारे तमाम संपत्ति आदि घर यह सब छोड़ के आए हैं इसीलिए तो आए हैं। बड़े बड़े देखो कितना बड़ा बड़ा खानदान का सब है आप विचार करके देखोगे आप सोचोगे कि हम बड़े खानदान का है एक एक गुरु वैष्णव का खबर लेगी महाराज इसका ऐसा था अब वो ऐसा भिकारी बन गया बोले हाँ चैतन्य महापू का विचार देखो चैतन्य महापो का सामने रघुनाथ दत् आया था करोड़ों करोड़ों रुपया पैसा का सोने चांदी उसका घर में एकदम उसका खानदान से वही खानदान तो आया था वो भी जैसे मिट्टी का ढेला उसका कोई नजर नहीं देते ऐसा ही छोड़ के आए है ना? तो सब जानकारी है सोनातन गोसाई रूप गोसाई कहाँ से आए देखो उसका पोजीशन क्यों था ऐसा विचार करने से अपना अंदर में कभी भी घूमन नहीं पैदा होगा सीध सिद्व, और महाराज जी हमारा गुरु महाराज सारे बड़े बड़े और मैं माधव गुस्से कहाँ कहाँ से आए कितना बड़ा खानदान का सब है तो यहां अथोप्रेक्षा में संसिद्धि ये जगत तो महाराज नाशवन है तो तो हम तो रहेगा नहीं दुनिया में कई भी वस्तु रखना चाहो जहाँ रखी बारे चाहे तहां नहीं थाके भाई भक्ति में उठाकर कीर्तन में लिखा जो रखना चाहते हैं तो टिकता नहीं चला जाता है है क्या शरीर को राखना चाहो तो रहता नहीं तो यहां बताएं कि आप ऐसा कोई साधन बताओ ऐसा मार्ग बताओ जिसमें सारे मंगल हो जाए अभी ये प्रश्न उठता है जोगी नाम परम गुरु क्यों बताए ये तो अपमान है अपमान नहीं है जोगी नाम परम गुरु जोगी किसको बुलाया था है? कोई सोचे कि हमने ऐसा करके बैठ के जोग करना शुरू दे ये जो, यह नू ना तो पहले ये व्याख्या किया बहुत पहले जो सुना है ध्यान रहता है उसको मालूम भगवान का साथ संबंध जोड़ने का जो रास्ता है ये कर्म जोग ज्ञान जोग ध्यान जोग राजगो जो गीता में कितना सारे जोग बताए सांखो जोग योग मतलब एक एक मार्ग है इसी सब मार्ग से भगवान का पास जाने का व्यवस्था हो सकता है लेकिन भक्ति मार्ग जो है बार बारोवा बारहतम जो अध्याय है गीता में उसमें भक्ति योग का बारे में भगवान फाइनल बताया इसका उपहार कुछ नहीं भगवान ने भक्ति जो का बारे में बताया मोला यही फाइनल है बारवा स्कंद में बारवा जो अध्याय है अभी जितना सारे संत समाज उधर पहुंचे ये भी कम नहीं है भरोदराज से लेकर चवन सब बड़े बड़े हैं वैशिष्टों तो, तो ये लोगों का लिए तो ये अपमानदायक कथा है अपमानदायक नहीं जोगी नाम परम गुरु अतः जितना सारे संत समाज पहुंचे है जोगी सब भगवान का जोग युक्त है उनमें से सब बढ़ के आप है जोगी नाम परम गुरुम बताया क्यों बताया इसमें तो दोष नहीं है कि ये तो बचपन से ही इसका अंदर में यह स्वाभाव था विषय विरक्त हो आज इसका बात वैष्णेव गोस्वामी जी का कृपा से भगवान का कृपा से तो इसका अंदर में ऐसा भक्ति है दुनिया में इसका अनोखा भक्ति जिसका साथ आप तुलना नहीं कर सकता ये सुखदेव गोस्वामी जी को ये जो भागवत जी महापुराण का रस पान कराया कौन वैषदेव गोस्वामी वैषदेव गोस्वामी पहले चिंता किए अगर हम इसको भागवत जी महापुराण का रस पान कराना शुरू कर दे बिचार सुनो तो तमाम दुनिया बोलेगा ओ आपका लड़का है इसके तो आपका लड़का के तो अच्छा चीज दोगे बाकी शिष्यों को दिया था किसी को अथर्ववेद दिया था किसी को अलग अलग अपना शिष्यों में बांट दिया लेकिन अपना लड़का का लिए सार रखा रसगुल्ला राजभोग ये दोस्त देगा कैसा दुनिया में कोई सब ऐसा ही है दुनिया में दोस्त देने वाला बहुत है ऐसा इसलिए किया है बोल ही सकता तो इसका लिए बैजदेव गोस्वामी क्या किया अपना लड़का को पहले भेजा था कहा भेजा था वो आपका वो जो वो जो क्या नाम है उस राजर्षि क्या नाम भूल गया उनके पास भेजा वो सीता देवी क्या पिता के क्या हैं जनक जी जनक जी का पास भेजे हम भी भूल जाते हैं दिमाग कम हो गया बहुत चीज याद है हॉट को बोलो याद नहीं आ रहा यही बीमारी है तो जनक जी का पास भैया जनक जी महाभागवत है जाओ जनक जी बनक जी उसको दो तीन दिन ऐसा परीक्षा लिया कि कोई भी होते तो उधर ही उसका ख़त्म हो जाता फिर उसका बाद स्वागत करके जो भीतर लिया उसमें कैसा क्या किया था वो सुनने से आप पागल बन जाओगे लेकिन उसका बाद भी देखा ये लड़का ये जो है इसका कोई विकार है नहीं तो आप स्टैम्प लगा दिया हाँ इसको आप भगवत रस दे सकते हो जनक जी महाराज जी से स्टैंप लेके फिर गया बहुत सारे घटना है बहुत पुराण में है ये सब नहीं नहीं कहना चाहिए देर हो जाएगा तो अथो परीक्षा में शीत दिन योगी नाम परम गुरु जितना सारे जोगी हैं इनमें से सार है इनका पास आप प्रश्न रखा अब जब प्रश्न रखा अभी श्रीमद भागवत जी महापुराण का द्वितीय स्कंदो प्रथम अध्याय का सुखदेव गोस्वामी देखो ये जो सुखदेव गोस्वामी ये जो अभी जो परीक्षित महाराज शरणागत हुआ शिष्य बना कि नहीं शिष्य बनने का यही तो रास्ता है देखो ना ये तो ये सीखने का लायक है हमारा जिंदगी कभी भी चला जाएगा जैसे परीक्षित महाराज जान गया सात दिन का उसका कोई सहारा है नहीं ऐसा आप जब आपका दिल में आएगा आप बेसहारा हो पूरा दुनिया में ना तो आपका पत्नी ना आपका पिता ना आपका संपत्ति किसी काम का नहीं है जैसे गोजंद गजेंद्र जी जब में गिरे बहुत सहारा लेने का कोशिश किया जब सारे सहारा समाप्त हो गया तो गजेंद्र क्या किया भगवान का सर। है ना ये गजेंद्र का ही जे विचार है यही है तो आप जिंदगी में जब आपका जिंदगी में ये हालत होगा सब वस्तु से आपका मन हट जाए पर मिला कुछ दर का नहीं क्योंकि कोई बचा नहीं सकेगा उसी समय में आपका अंदर में ऐसा एक शरणागत भाव आ जाएगा तो यहां से हजार किलोमीटर दूर शिलाभक्ति वल्लभ चित्र बैठ के उनको पता चल जाएगा अंतर्जमें अब वो मेरा बेटा वो शरणागत हुआ है अब उसका अंदर में कैसा कृपा संचालित रहा देखना मेरा बात को लिख लो डायरी में हमने खुद देखा है गुरुजी पधार गया आप भक्ति भक्तिवल्लभ तीर्थ सिंह महाराज का साथ वृंदावन में थे बड़ा मन विषन्न था गुरुजी जाने वाला है अब मटका भी स्थिति कुछ अंदर का जो भी है और फिर गुरुजी जी लीला में बड़ा विषन्न था एक सहारा है कि एक भक्तिवल्लभ तीर्थ सिंह महाराज भारती महाराज ये दोनों का पास रहे तो आनंद होगा तो हम वृंदावन में महाराज जी के पास थे सन वो जो शायद अब बोल रहे थे वो जो पावन सरोवर का तीर में जो गोपाल मंदिर में रहने का व्यवस्था 99 मेरा गुरु जी का जाने का साथ इतना विषन्न था आज जब महाराज जी का साथ रहते थे नृत्य दिखते थे थोड़ा प्रसन्न हो भूलते थे फिर जिस दिन समाप्त हो गया सारे महाराज जी सुबह चार बजे हमको बुलाया इस हम बाबा को जल्दी बुला तब ने बोला क्यों ऐसा महाराज जी बुला रहे जल्दी बुलाए छलंग लगा कर गया महाराज जी फिर से बोले तो तुयर हो जाओ गुरु जी पधर गए जब पैसा बोला तो हम तो पागल हो गए गुरु जी पधर गए रासिमा रास पूर्णिमा लग गया देखने से रास पूर्णिणिमा का पूर्व दिन है रात को विचार करने से रास पूर्णिमा लग गया पूर्णिमा तो रात को ही माना जाता है जो चो चतुर्दोशी छोड़कर पूर्णिमा लग गया रात को कितना दो बजे कितना बजे गुरु जी सॉरी छोड़ा खबर फैल गया तो महाराज जी जब हमको बोला हम पागल हो गया हमको आशीर्वाद करके बोला आप जल्दी जाओ हमारा कुछ याद नहीं है कुछ नहीं है हमारा सामने कुछ कुछ बैग भी नहीं है कुछ नहीं है पैसा भी कुछ नहीं रहा पागल का मापिक दौड़ के मथुरा गया जो ट्रेन सामने मिला पागल का मापिक चढ़ के फिर टूंडला पहुँचे वहाँ से दूसरा ट्रेन पकड़ा पागल का मापिक गया और फिर पहुँचे मायापुर में शिव मंदिर में पहले घुसा कि जाके वो देखे गुरुजी को आया कि नहीं शिव मंदिर के घुस के शिवजी को ऐसा करके बेल लगा क्योंकि बचपन से हम उनको बहुत प्यार करते हैं शिवजी को बचपन से मेरा गुरुजी भी ये भी और क्षेत्रपाल से भी हमारा गुरुजी का ही प्रतिष्ठा है ए बहुत साल व्रत करके हमारा गुरुजी का आविर्भाव हुआ था अब मेरा भी ऐसा है छत्तीस साल मेरा मैया की थी जो भी है तो उसमें हम उधर कपड़ा को उतार कर जाके गंगा में गोता लगाया ऐसा करके जाके ड गंगा जी का दंडवत करके गोता मतलब ऐसा हमारा तो नियम नहीं है जाके स्नान किया उसके बाद आया तिलक माला करके घर में, मंदिर में गया तो गुरु जी का गाड़ी आया देखो कैसा सौभाग्य है गुरु जी का गुरु जी पहुँचे गुरु जी को गाड़ी से उतारे हम भी पहुँचे कितना सौभाग्य जितना सारे करोड़ों पोती लाखों पोती प्लेन का फेयर लेकर दौड़ के गए किसी को गुरुजी का दर्शन नहीं मिला देखो क्या बात है इतना जल्दी हमको दर्शन मिल गया गुरुजी आते आते हम भी पहुंचा और जो गुरुजी जी समाधि तो हो गया तब इतना विषन्नों मन इतना तो हम समाधि सारे आदमी तो खाने पीने में लग गए और कच्चा समाधिया समाधि का पीछे हम जाके धन में बैठ गए गुरु जी अब हमारा क्या हालत होगा हम तो दुनिया का लात खाएंगे हमारा विचार क्या होगा जब ऐसे करके बैठ के थोड़ा गुरु जी गुरु मंत्र का जॉब करना शुरू कर दिया अंतर में सारे उत्तर आ गया शक्ति आ गया सारे शक्ति पैदा हो गए। तो ये कोई गप नहीं बोल रहे हैं हम ये अपना जिंदगी का अनुभव बता रहे हैं तो ये होगा जब बेसहारा हो गया गुरु जी को बोलाओ हमारा क्या अब बताओ ऐसा करके परीक्षित महाराज जब शरणादत्त हो गए सुखदेव गोस्वामी का चरण में तो सुखदेव गोस्वामी तो दयालु हैं उसको शिष्यों शिष्यों किया पबना उपदेश किया किसी को शिष्य नहीं माना जाए तो उसको उपदेश नहीं देता गुरु वैष्णव आपका अंदर में घुमंड है तो आपको उपदेश गुरु वैष्णव नहीं देंगे आज थोड़ा बहुत सम्मान के लिए दे भी दिया वो, वो आपका उपदेश आपका जिंदगी में कामयाब नहीं होगा समझा मेरा बात हाँ। इसीलिए इसको अब सुखदेव जी गोस्वामी बड़ा प्रशंसा किया बोले आपने जो प्रश्न किया राजन तुमने जो प्रश्न किया कमाल के प्रश्न है शिष्यों का प्रशंसा किया कौन सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी बताए बरियानो ते प्रश्न हो ते लोको हितम निपो हो आत्मि पुंसा सत व्या ते प्रश्न कृतो लोको हितम निप हे राजन तुम्हारा मुख मुख से जो आप जो प्रश्न निकाला है ये तो तमाम दुनिया का मंगल देने वाला है क्योंकि तो देखो ये जो परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है हमारा गुरुवर्ग बोलते हैं इट्स एन इंटरनेशनल क्वेश्चन ये कोई व्यक्तिगत तो कोई प्रश्न नहीं हमारा घर का छोटा सा मसला हुआ महाराज को समाधा ये नहीं ये ऐसा एक प्रश्न आपने किया तमाम त्रिभुवन का मंगल होने वाला देवता लोग भी अब विचार करे उनका भी मंगल हो जाएगा परम मंगल ते बोले पहले प्रशंसा कर दिया गुरुजी शिष्य का प्रशंसा किया बरिया ने सत प्रश्न कृतलोको हितम ने पत्मीत सन्मत हो पुंसा सरतव्या अरे यही तो सुनने वाला चीज है जो प्रश्न आप किए हो सारे तमाम आत्मविद आत्मविद जितना पुरुष है दुनिया में चाहे हमारा आंखों का सामने है या तो छुपे हुए हैं है सकता ना कितना मुनि ऋषि से छूटे छुपे हुए हैं सारे तमाम जो आत्मवीत पुरुष है सबका अनुमोदन है इसमें आपका जो प्रश्न है इसमें वाह वाह ऐसा बोलेगा इसका ऊपर प्रश्न हो ही नहीं सकता ये जो प्रश्न है उसका ऊपर कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता क्यों आपने पूछे क्या पूछे थे पुरुषों से हो या कार्य मृमानो तो सर्वथा जो मरणशील मानुष है महाराज आज नहीं तो कल मरना ही है जो एक, आपको एकदम पक्का मालूम है तो क्यों ना वो आप सिंसियरली तैयार हो जाओ क्यों आप बैंक बैलेंस के ऊपर भरोसा रखते हो कि आपका बेटा के ऊपर आपका बीबी के ऊपर व्हाट फॉर क्यों ना ये भागवत जी संत महात्मा के ऊपर भरोसा करके देखो जिंदगी में कितना भरोसा किया भाई का ऊपर दोस्त का ऊपर बीबी का उपाय सब भर सके एक बार तो देखो मेरा तो कहना मानो एक बार तो गुरु वैष्णव को विश्वास करके देखो जो आपका अंदर में कितना अमृत भर सकता है कुछ नहीं मिला आज तक जो मिला वो भी एहसास नहीं हुआ अनुभव नहीं हुआ मिला तो है जो दिया वो बोला था उस दिन से घटना जब हो संभालेंगे पाँच साल का बच्चा जब अठारह साल बीस साल होगा बोले हाँ हमारा पिता करोड़ों रुपया का जायदाद रख लेकिन पांच साल का उम्र जब था तो उसको रुपया बोलो तो हंसेगा बोला हमको टॉफी दो चॉकलेट दो बोलेगा ना उसका क्या कीमत जानता है वो वो बोले हमको कैडबेरी दे दो यही तो बोलेगा और क्या बोलेगा ऐसा ही आप नदान है <laughs> बच्चा और जब हो समय बोले जारी ऐसा सारे संत महात्मा आया था ठाकुर जी को हमारा गोदी में बैठा देने उसको हमने लात लगा दिया उसको हमने ऐसा ऐसा किया बाद में विचार आएगा सब अभी नहीं आएगा तो इधर सुखदेव गोसाई बताएं दुनिया में जितना सारे सुनने का विषय सोतभ्या दीनी राजेंद्र नीनाम संति सहस जितना सारा हजार राजा विषय को सुनना है बोल के आप महसूस करते हो हमारे ये सुनना है हमारा खबर होगा टीवी में यहाँ खबर होगा उसको बोका बॉक्स बोला जाता है इडियट बॉक्स टीवी को बोका बॉक्स उसका सामने बैठ जाओ महाराज का आपका जिंदगी बीत जाएगा <laughs> कैसे बीत जाएगा आपको मालूम नहीं लेकिन पूरा आपको फूल बना देंगे पूरा आपका जिंदगी का जितना वैल्यूएबल टाइम सारे ले आपको नरक में भेज देंगे निद्रया नक्त बैबा निद्रया बजे क्या निद्रया नक्त बैव चौव दिवा चर्थ हेयराजन कुटुंब हो रहा क्या बताया निद्रयातनकम बचा बो निद्रा हियतन रात को सो जाओ निद्रा में आपका जिंदगी बीज जाएगा 100 साल जियो या तो 50 साल जियो या कि जो भी जियो उसमें विचार करके देखो हिसाब करो कितना दिन है और दिनों में कितना सा, टाइम आपका आए आराम निद्रा में चले जा बेबा ये जो ब्या, ब्या न चौबा बो हो जो कोई कोईश्वर जवानी उस आराम मोज लेने के लिए चल जवानी नशा होता है सारे उतर जाता है इसलिए देखो कितना सुंदर बोला निद्रा हियत नकतम बै न चौबा सारे उम्र गुजर गया और बूढ़ापा आ गया अब दिन का टाइम में क्या करते दिवाचा से है, है। कहाँ मानी मानी मानी मानी विदेशी लोग बोलते हैं सुबह से लेकर बाहर मा, वहाँ हमारा देश में खाली ऐसा ऐसा देखना मानी टाका रुपया कहा है इतना खर्चा है सिर्फ रुपया देखो दिवाचा अर्थ हया राजन कुटुंब कुटुम्ब भरोने न कुटुम्ब आदि पोषण करने के लिए लड़का का फीस जमा कराना है महाराज दस रुपया कहाँ से लाए गरीब आदमी सोचेगा दिन भर कोशिश करे तो ऐसा करके कुटुंब कुटुम्बरण करने के लिए पूरा जिंदगी गुजर गया बुरा आ गया तो चारों ओर से लाथी खाना पड़ता भागो अब तुम्हें कोई काम का नहीं है खाकते हो खकारते हो क्या काम करते हो थूकते हो जाओ भागो जब संपत्ति लिख दिया व्हील करके तो और भी हालत खराब होता है अंतिम समय से व्हील को पकड़ के रखो अगर ठाकुर जी का वो भरोसा करो तुल दे दो हम तो अपना सर्टिफिकेट सब फेंक के आए फिर सब बगा दो जला दो सब निद्रया नर्थ है राजन कुटुंब हो रही नो बा फिर उसका एक सुंदर श्लोक बोला देहापत्व कलत्रादीशु आत्मसैन्यु असत्सुओपी तेजाम प्रमत्व निधनम पश्व नपी न पश्वती पहले ये जो संसार में जो स्त्री पुत्र परिवार सारे दोष सब लेके आप घेर के रहे हो ये सब असत है आपको गिराने वाला है अगर वैष्णवी है तो कोई बात नहीं ये तो जड़ जगत का बात कह रहे हैं कि? देहा पत्र कलत्र आदिशु आत्मसैन्य ईश्व अस सैन्य है आप अगर भोगने का चीज नहीं दो तो एकदम चलाएगा आपका ऊपर है जड़ जगत में देखा है महाराज सामने स्वामी वैष्णव और वैष्ण और बीबी वैष्णव नहीं हुआ बड़ा मेरा पास रोया महाराज हमारा बीबी अपना चप्पल उठा के मरते थे बम्बे में दादर में उसका टीचर ही कहते थे मैथमेटिक्स का टीचर बोले महाराज क्या कहे हमको ऐसा हिल हिल हेल हिल है ना जूता ऐसा हमारे पर मारते थे आ, हमारा लड़की भी ऐसा एक ही लड़की हमारा जिंदगी सब दे दिया उन लोगों को फिर हमारा साथ झगड़ते थे लड़ते क्यों हम भजन करते हैं अब बज, बाद में आगे चलकर जब बीबी का दो तीन साल का अंदर कैंसर हो गया ऐसा जगह कैंसर हुआ महाराज वो बीमार ठीक नहीं होने वाला तब का जमाने में तो कैंसर का उतना ट्रीटमेंट भी नहीं था जब विस्तारा में पड़ा हुआ है मैं स्कूल स्कूल स्कूल में जाने का समय आने का समय फारे ट्यूशन वगैरह छोड़ दिया उसका सेवा मेरा है तो बीबी मेरा फिर सेवा किया और अंतिम समय में जाने का पहला दिन आगे का दिन मेरा सामने बहुत रोया हाथ जोर के बोला तुमने जो किया ठीक किया मैंने जो किया वो ठीक नहीं किया महाराज आप अगर गलत रास्ता में जाओगे तो मेरा साथ बहुत झगड़ हो अभी लेकिन आज नहीं तो बाद कभी ऐसा दिन आएगा तो आपका याद आएगा महाराज वो ठीक बात बोल के गया था अगर हम सही बात बोला सही रास्ता पे तो आपको जिंदगी में आएगा दमदम -दम में रहता है उसको सामी को पीट पीट के एकदम फुला देता था पिट को मेरे को देखाते थे, थे देखो महाराज बीबी ने मारा चप्पल से पिटाई किया अच्छा ही किया फिर भी पत्नी है घर जाना है। तैगी नहीं बना हम तो सोचता उसको अगर और ज्यादा चप्पल से पिटाई करता तो भी इसका जिंदगी में बैराग्यो नहीं आता और जो पुरुष का बैराग्यो आना है तो, तो चप्पल पिटाई का दरकार नहीं उधर से चले जाएगा देख के ही पता चल जाएगा संसार क्या चीज है सैंपल जाते हो सैंपल सैंपल देख के पता चल जाता है ऐसा है अभी देखो देहा आपत्तो कलत्र आदिशु आत्मसैनिशु असुपी ये हमारा कहना नहीं है हमारा पर गुस्सा मत हो ये सुखदेव गोस्ंग कह रहे हैं देहा प, देहो आपत्तो लड़का आदि हैं कलत्र आदि स्त्री आदि सब ये सब सैन्य है अपना भोगे भोगने का चीज दो तो अच्छा है नहीं तो आपको लात लगाएंगे ये आएगा प्रसंग दसम स्कंद में देखोगे ग्यारह स्कंद में वहाँ देखोगे कैसे जो एक तिदंडी भिक्षुक का प्रसंग आएगा तिदंडी भिक्षु इसको कैसा वैराग्य हुआ था बाद में हम प्रसंगों को खोलेंगे अभी नहीं खोलेंगे ऐसा करते करते पर, परम बुद्ध आपका सुखदेव गोस्वामी ने बताए सुखदेव गोस्वामी उपदेश दिए श्रोतभ्यो श्रोतभ्य हो कितिरभव्यो हो स्मर्तव्यो चेचता वैचन तस्मा भारतसर्वात्म भगवान्रिश्वर ईश्वर हरि तस्मा भारतसर्वात्मा भगवान्श्वर हरी श्रोत्य कीर्तित्य स्मर्तव्य वैम क्या बताया भारतो तस्तसर्वात्मा भगवान्तव्य कीर्तिव स्मर्तव्य स्वेच्छता आपको अभय आपका जिंदगी में भय है ना संसार परिवार दुनिया से कितना भय सारे भय तो है ही है हर वकत भय लड़का स्कूल में गया अकेला आएगा कैसे आज तो कोई नहीं गया लेने के लिए अरे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो भय है ना हर वकत बद्ध जीवक अंदर में भय समियर एक किस्म का भय हर वक्त बेचैन नहीं रात को सोता है और जग जाता है महाराज रुपया मिला नहीं हमारा वो रुपया वो लड़का वो लोग लेके गया झूठा बोला था नहीं मिले तो इतना लाखों रुपया हमारा जिंदगी में हमारा ही दोस्त हमारा ही दोस्त गुजराती दोस्त गुजराती दोस्त इसका क्या हुआ ये तो बड़ा पैसा वाला इन्होंने क्या बुद्धि खराब हो गया किसी के साथ परामर्श नहीं किया उन्होंने 50 लाख रुपया एक आदमी को दे दिया कि विश्वास के द्वारा कैसे क्या हुआ उन्होंने कुछ देगा उसको कुछ बिजनेस था लेकिन पूरा चोट हो गया पूरा भिखारी बन गया तो हमने बोला ये ठाकुर जी का कीपाई है 50 लाख रुपया उसका गया पूरा पानी में क्या हुआ है तो ठाकुर जी का पहले का दोस्त था अभी तो नहीं है अभी कौन दोस्त है तो ऐसा होता है पूरा पानी में गया तो आप अगर उसका दिल में इतना डर है रुपया गया आप खाएगा क्या कहाँ जाए ये डर है हर वक्त आपका दिल में भी डर है हर वक्त और जिसको प्रतिष्ठा चाहिए उसका तो हर वक्त डर है प्रतिष्ठा चाहिए कथा भी बोलता है प्रतिष्ठा के लिए उसका हर वक्त डर रहेगा ना हमारा मुख से ऐसा कोई निकल जाए और जो नीडर होकर बोलता है वो जानता है सब सब ठाकुर जी का बात बोलता है सब प्रोपात जी का बात उसमें निडर है एकदम ऐसा है जैसे उसका तेल मालिश किया हुआ है उसका छाती इतना बड़ा है विश्वास है आत्मविश्वास कृपा के द्वारा तो राजन अगर तुम्हारा निडर होने का बात है आप अगर निर्भय होना चाहते हो तो भगवान हरी का प्रसंगो आपको होना चाहिए हरि कथा सुनो क्योंकि आप अगर हरि कथा नहीं सुनो हरि का स्मृति आपका जिंदगी में ना रहे तो कोई फायदा नहीं क्योंकि आपका मोत तो है ही है जन्मलाभ हो पर पुंसा अंत्यारायण स्थिति एतावन सांखो योगाभ्यम स्वधर्म परिनिष्ठ या जन्म लाभ हो पर नारायण स्थिति एतावन सांखो क्या जोग करोगी कि सांखो जोग आदि जो क्या करोगे तुम तो? या निष्ठा स्वधर्मो में निष्ठा रख अपना जिंदगी गुजार गुजारना चाहते हो लेकिन सब जिस रास्ता में जाओ लक्ष्य एक ही है एतावान शांको योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया या स्वधर्म भी, भी आपका इतना रुचि किया इतना एकदम सही ढंग से आपने पालन किया फिर भी देखो जन्म का यही साफल्य है जन्मलाभ पर पुनसम अंति नारायण स्थिति भगवान का स्थिति अगर नहीं है तो आपका कोई फायदा नहीं जितना भी कुछ करो भजन आदि भगवान का अगर कोई स्थिति आपका जिंदगी में नहीं रहे तो आपका कोई फायदा है नहीं तो इसलिए निर्भय करने के लिए एक श्लोक बताया दो श्लोक बोल के आप छोड़ेंगे एक निवृतम कुतो भय एक निवृत मनाता भय जोगिनाप निर्णत हरिर्ना कीर्तनम बजेन एक निवृत्तमता मकुतो अगर तुम निडर होना चाहिए तो बिरकुर भय नहीं है अकुतो भय भय को अपने पैर का नीचे कुचल दिया ऐसा चाहो तो एक काम करो जोगी नाम निप निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम भगवान का नाम का अनुकीर्तन करो कीर्तन करना अभिमान का बाद, हमने कीर्तन किया लेकिन अनुकीर्तन करो गुरु वैष्णव का पीछे पीछे उसका अनुगत्व के द्वारा तो उसको बोलते अनुकीर्तन कीर्तन और में अभिमान ने राम कीर्तन किया आ तुमने कीर्तन कियातन किया अनुकीर्तन किया। करो सिद्धांत की बात है तो हरे नामानुकीर्तनम सारे समाज संतो समाज जोगिना जोगीना निपो निर्णितम निर्णय करके पहले से ही थप्पा लगा कर रख दिया स्टैंप लगा दिया तो तुम अगर क्या करोगे हरे नामानुकीर्तनम हरि नाम हरि कीर्तन करो तो आप बिल्कुल निजर निजर हो जाओगे किसी भी भाई आपको दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो आपको डरा सकेगा अगर आपका अंदर में डर है तो जरूर आपका शरणागति का अभाव है आप बोलते हो गुरुचरण ने आश्रय लिया लेकिन ना भी हुआ नहीं और खट्टो राजा का प्रश्न आपने बता दिया हमने काल बताया था शायद खट्टांग राजा खट्टांग नाम राजर्षी यट्टांग नामो राजर्सर ज्ञात्यत्याम इहा या, मुहूर्ता सर्व मुत्सिज्यो गौतवान अभयम हरिम खट्टांगो नाम राजयत्याम यत्ता यात्ता अपना आयु का कितना अवशेष है ये जान गया देवता लोग ने उनको बोला बर ले लो उनने ले बोला बर लेके क्या करे पहले बताओ आप हमारा आयु का शेष कितना है तो बोला आपका आयु तो शेष बहुत कम है आपको तो नहीं है बिल्कुल मुहूर्त हो तो तुरंत बैठ गया बैठ के सारे छोड़ दिया बैठ गया भगवान के चरण में लगन लगा सिद्धि प्राप्त हो लिखा है खट्टांग नाम राजा राजस्थिर गैतैत्म यहायुश मुहूर्ता सर्वम उत्सिज्य गौतवान अभयम हरिम मुहूर्त तो काल में सारे छोड़कर ये तो मन की बात है मन की बात आपका जो बंधन है मन में है मनो मनोस्वानम कारण बंधन मुक्त अभी आप इधर बैठ के तैयार कर लो हमारा दुनिया में कोई नहीं है हो जाएगा करो कर सकोगे करो हो जाएगा सिद्धि अभी हो जाएगा हम भगवंत लेके चाह पकड़ के बोल रहे तो ये जो है बहुत ज्यादा दिन जी के क्या करे बरम मुहूर्तम विदितम घटे तो श्रेय अगर परम कल्याण का रास्ता खोल जाए उसमें थोड़ा सा भी समय हमारा जिंदगी का अवशेष है उसमें भी हम कित -कितार तो हो जाएंगे हमारा ज़्यादा दिन जी के क्या करेंगे क्या लाभ है काल वीर सुनोगे बाकी प्रसंग निद्रया या राज कु कुरण वंप दुर्वश्य पासिंद पावन भयो नमो नमः इधर देखो ये जो गजेंद्र वाला एक श्लोक सुन लो गजेंद्र बोल रहे हैं कालेन पंचोतमीयु जो श्लोक जो सब चर्चा किया इसका अनुकूल है इसलिए इस श्लोक कालेनो न पंचोतमीतेषु कृष्णस लोकेशु पालेश्चर्वेतुषु तमस्त असी गहनम गभर जो पेरेराजते विभु जो काल के द्वारा काल काल के द्वारा जो सारे दुनिया में जितना सारे जीव है ये तो पंचत्व तो प्राप्त होगा पंचभूत में पंच चला जाएगा जितना सारे लोक लोकपाल खड़ा हुआ है वो भी जाएगा कोई नहीं टिका ब्रह्मा भी बोलता है हमको जाना है ये जो गहन गंभीर जो तत्व है जिसको सिद्धांतों का जो गभर रहस्य है, है इसमें ढूंढने जाए प्रभु को ऐसा विचार लेके विचार करने जाए तो मिलना मुश्किल है ये जो आश्चर्यमय ये विभू वस्तु है भगवान है इनका शरण में बह गया बस इतना बोल के छोड़ा मन चार